शील की अवध की अवध स्नेहकार जनकपुर की जानकी की मन ही दुल्हा बने आप रघुनाथ जी ज्ञान के मोर सिर लीता प्रेम बारत जब चली है उमंग के माँ बिछाए जनवास दीता भूप अहंकार की मान को मर्दिके तीरता धनुष को जाय जीता ब्राह्मण तो भये जनेऊ को पह के ब्राह्मणी के गले कुछ नाही देखा आज सूत्रिनी रहे घर के बिछल में करे तुम खाब ये कौन लेखा शेख की सुन्नति से मुसलमाने भई सिखानी को नही तुम कहो शेखा आधी हिंदू रहे घर के बीच में पलटू अब दुन के मारू में खा तुरुकले मुर्दा को कब्र में गाड़ती इंदू ले आग के बीच जा रहे ऊर गए हैं वे पशू को दो बेकूफ हुए खाकारे वे खाक पूजे पत्थर को कबर वूजते भटक के मुहे दैसी मारे दास पलटू कहे साहिब है आप में अपनी समझ बीन दो हे सन्तन के बीच में टेढ़ रहे मठ बाँधी संसार दिझावती है दस बीस शिष्य परमोदिलिया दिलिया सबसे वो गौर धरावती है सतन की वानी काटिके ही जोड़ी जोड़ी के आपो बनावती है पलटू कोस चारि के गिर्ग में जी सोई चक्रवर्ती कैलावते हरे एक सुबह ईसाई फकीर अगस्तीन से एक युवक ने आके पूछा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं ग्रामीण हूं गंवार हूं शास्त्रों की बातें मेरी समझ में नहीं आती बड़े उपदेश मेरे पल्ले नहीं पड़ते। आपने तो उस प्रभु को देखा है आप मुझे दो शब्दों में सार की बात कह दें। ऐसी कि मैं उसे गांठ बांध लूं, ऐसी कि भुलाना भी चाहूं अपने अज्ञान में तो भी भुला ना पाऊ ऐसी कि चिंगारी बन जाए मेरे भीतर कहते हैं अगस्त जो कभी किसी प्रश्न के उत्तर देने में न झिझका क्षण भर को झिझक गया और उसने आंखें बंद कर ली उसके शिष्य बड़े चकित हुए बड़े विद्वान आते हैं बड़े पंडित आते हैं बड़े धर्मशास्त्री आते अगस्तीन उनके प्रश्नों में आंख कभी बंद नहीं किया उत्तर तत्ण होते बड़ा मेधावी पुरुष था अगस्तीन और आज छोटे से प्रश्न के उत्तर में आंखें बंद कर ली और बड़ी देर लगी जैसे अगस्तीन भीतर बहुत खोजता रहा फिर उसने आंख खोली और उसने कहा तू फिर एक शब्द याद रखो प्रेम उसने सब आ जाता है सब धर्म सब धर्म शास्त्र सब नीतियां सब आदर्श एक शब्द याद रखो फिर प्रेम और प्रेम जीवन में आ गया तो सब आ जाएगा फिर तुम फिक्र छोड़ो परमात्मा की तुम प्रेम को संभाल लो प्रेम के धागे में बंधा हुआ परमात्मा अपने आप आ जाता है अगस्तीन का ये उत्तर अत्यधिक मूल्यवान है सारे धर्मों का सार प्रेम है और प्रेम संभल जाए तो सब संभल गया और प्रेम ना संभल पाए तो तुम सब संभालते रहो फिर सब औपचारिक है उसका कोई मूल्य नहीं और यह बात भी महत्वपूर्ण है कि अगस्तीन को सोचना पड़ा किसी ने रूजबेल्ट को एक बार पूछा कि आप व्याख्यान देते हैं तो आपको तैयारी करनी पड़ती होगी कितनी तैयारी करनी पड़ती है रूसबेल्ट ने कहा निर्भर करता है अगर दो घंटे बोलना हो तो तैयारी बिल्कुल नहीं करनी पड़ती सिर्फ तो जो भी बोलना है बोले चला जाता है अगर आधा घंटा बोलना हो तो तैयारी करनी पड़ती है दिन भर लगाना पड़ता है और अगर दस मिनट ही बोलना हो तो दो दिन भी लग जाते हैं और अगर दो ही मिनट में बात कहनी हो तो सप्ताह बीत जाते तब कहीं मैं तैयार कर पाता हूं ये बात सोचने जैसी है जितने संक्षिप्त में कहनी हो बात उतनी देर लग जाती और अगर एक ही शब्द में कहनी हो तो स्वभावतः था अगस्तीन को बड़ा मंथन करना पड़ा बहुत से शब्द उठे होंगे उसके भीतर जब वो सोचने लगा कि क्या उत्तर दूं इस ग्रामीण को सारे शास्त्र घूम गए होंगे उसके भीतर शास्त्रों का ज्ञाता था बाइबल उससे कंठस्थ उन सभी शब्दों ने सिर उठाए होंगे लेकिन उन्होंने सबको इंकार कर दिया सारे मंदिर सारे मस्जिद सारी प्रार्थनाएं सब इंकार कर दी और उस सब में से चुना एक शब्द जो शायद भीड़ में कहीं खो ही जाता क्योंकि प्रेम ऐसा है कि अंत में खड़ा होता है पंथियों के आगे खड़े होने का प्रेम का कोई आग्रह नहीं लेकिन अगस्ती ने खोज लिया सूत्र सार सूत्र खोज लिया भक्ति का सार सूत्र भी प्रेम है आज के वचन प्रेम की दिशा का अपूर्व रूप से प्रस्थापन करते एक एक सूत्र को ख्याल से समझे सील की अवध स्नेह का जनकपुर सत्य की जान की ब्याह कीता मन ही दुल्हा बने आपू रघुनाथ जी ज्ञान के मौर सिर बांध लीता प्रेम बारात जब चली है उमगी के छिमा बिछाए जनवास दीता भूप अहंकार के मान को मर्द के धीरता धनस को जाये जीता सारी राम की कथा इन थोड़े से शब्दों में आ गई सारा रामचरित मानस तुलसीदास को महाकाव्य लिखना पड़ा है पूरा महाकाव्य पलटू के इन थोड़ी सी पंक्तियों में आ गया बाकी सब प्रतीक कथाएं बाकी सब व्याख्याएं समझाने की बातें सार की बात आ गई सील की अवध कहते हैं अयोध्या जहां राम जन्मे और जिए जहां राम रहे और राजा बने कौन सी अयोध्या की बात हो रही वो जो बाहर अयोध्या है उसकी बात हो रही तो चुप जाओगे फिर जाके सिर पटक आना अयोध्या नगरी में कर आना तीर्थ यात्रा और कहीं ना पहुंचोगे जेब खाली करके लौटाओगे आत्मा भरी हुई नहीं लौटेगी जो पास था वो भी गवाओगे लाओगे कुछ भी नहीं इतना सस्ता थोड़ी है कि खरीद ली टिकट और चले अयोध्या इतना सस्ता थोड़ी है कि मरते वक्त चले गए और अयोध्या में ही रहने लगे कि वहीं राम की कृपा से तर जाएंगे पलटू कहते हैं सील की अवध अगर सच्ची अयोध्या खोजनी हो तो सील की सील और चरित्र दो शब्द समझने जैसे दोनों का भाषा कोष में एक ही अर्थ है लेकिन जीवन के कोष में बड़े भिन्न अर्थ हैं। चरित्र कहते हैं आयोजित शील को और शील कहते हैं स्व स्पंदित चरित्र को फर्क बारी है जमीन आसमान जितना। भाषा कोष के धोखे में मत पड़ना चरित्र कहते हैं अपने पर जबरदस्ती आरोपित आचरण तुम्हें कुछ पता नहीं क्या ठीक है लोगों ने कहा यह ठीक है भय प्रलोभन में तुम वैसा करने लगे तुम्हारे अनुभूति से नहीं जन्मा तुम्हारा जीवन तुम्हारा आचरण तुम्हारी प्रतिति से नहीं उमगा यह तुम्हारा साक्षात्कार नहीं लोग कहते हैं क्रोध बुरा है लोगों ने समझाया है तुम पैदा हुए थे तब से समझा रहे हैं कि क्रोध बुरा है किताबों में लिखा है क्रोध बुरा है स्कूलों में सिखाया जा रहा है क्रोध बुरा है मंदिरों में समझाया जा रहा है क्रोध बुरा है तुम्हारे चारों तरफ एक हवा संस्कार की पैदा की जा रही है कि क्रोध बुरा है और क्रोधी असमानित होता है अब क्रोधी की पूजा है तुम्हारे अहंकार को फुसलाया जा रहा है कि अगर तुम क्रोध ना करोगे तो सम्मानित होओगे और अगर क्रोध करोगे तो अपमानित होओगे यही नहीं परलोक में भी परलोक में भी परमात्मा प्रतीक्षा करेगा अगर तुमने क्रोध ना किया तुम्हारे स्वागत को बंधनवार लगा के स्वर्ग के द्वार पर खड़ा रहेगा और अगर क्रोध किया तो नर्क में दबोचे जाओगे आग में जलाए जाओगे शैतान के द्वारा सताए जाओगे तो तुम्हें भय दिया जा रहा है प्रलोभन दिया जा रहा है तुम्हारे अहंकार को फुसलाया जा रहा है कि क्रोध मत करना फिर इन सब बातों में तुम पड़ गए और तुमने एक आचरण निर्मित कर लिया जब क्रोध आया तो दबा दिया क्रोध आया पी गए कहते ना क्रोध पी गए कहां पियोगे जब कोई चीज पीते हो तो पेट में चली जाती जब क्रोध को पी लोगे तो क्रोध प्रेत में इकट्ठा होगा जब क्रोध को पी लोगे तो तुम्हारे खून में चला जा जाए। तो जाएगा जब क्रोध को पी लोगे तो तुम्हारे हड्डी मांस मज्जा में समा जाएगा जब क्रोध को पी लोगे तो तुम्हारे अचेतन में क्रोध क्रोध के ज्वालामुखी जलने लगेंगी। ऊपर ऊपर शांति होगी भीतर भीतर आग तुम दोहरे आदमी हो जाओगे तुम पाखंडी हो जाओगे तुम कहोगे कुछ होगे कुछ, बोलोगे कुछ प्रयोजन कुछ और होगा तुम दो तरह की जिंदगी जीने लगोगे तुम्हारी जिंदगी झूठी हो जाएगी अप्रमाणिक हो जाएगी जिनको तुम चरित्रवान कहते उनकी हो उनकी जिंदगी अप्रमाणिक होती है, उनकी असली जिंदगी वे जीते ही नहीं और जो वो जीते हैं वो नकली होती अक्सर मरते वक्त आदमी पाता है ये मैं किसकी जिंदगी जी लिया अपनी जिंदगी तो कभी जिया ही नहीं औरों के इशारों पर चला औरों ने जो कहा किया औरों ने जैसा बताया वैसा जिया अपनी जिंदगी तो जिया ही नहीं ये मैं किसकी जिंदगी जी लिया मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बहुत लोग मरते वक्त यह अनुभव करते हैं कि जैसे मैं किसी और की जिंदगी जी लिया जैसे जिंदगी में प्रवेश करते वक्त तुम्हारे हाथ में किसी और का पार्ट लग गया जो किसी और अभिनेता को करना था वो भूल से तुम्हारे हाथ पड़ गया और तुमने जिंदगी भर उसी के अनुसार आचरण कर लिया पछताओगे बहुत पछताओगे पछतावे के सिवा हाथ कुछ भी ना लगेगा जिंदगी यूं ही चली जाएगी जिंदगी में रस नहीं पैदा होगा जिंदगी में उत्सव नहीं होगा तुम परमात्मा को धन्यवाद कैसे दे सकोगे तुम्हारे मन में शिकायत होगी शिकायत ही शिकायत होगी तुम्हारे मन में परमात्मा के प्रति क्रोध होगा ये कैसी जिंदगी मुझे दी आया भी और चला भी और हाथ कुछ भी ना लगा एक फूल ना खिला एक गीत ना फूटा एक बार नाचा नहीं मन भर कर कहीं कोई सुख कहीं कोई संगीत न पाया कैसे पाओगे तुम कुछ और बनने की कोशिश में लगे रहे बनने कुछ आए थे बनने की कुछ और कोशिश करते रहे चरित्र इस जगत में सबसे बड़ा खतरनाक शब्द है और ध्यान रखना मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चरित्रहीन हो जाओ दूसरा शब्द समझने जैसा है का अर्थ है अपने साक्षात्कार से अपने अनुभव से अपने बोध से अपने ध्यान से अपने जीवन को निर्णित होने दो उधार जीवन मत जियो अपना जीवन जियो क्रोध बुरा है निश्चित बुरा है मेरे कहने से तुमने अगर माना तो चरित्र पैदा होगा और तुमने अपने अनुभव से अगर माना तो सील पैदा होगा और ऊपर से दोनों बातें एक जैसी लगेंगी सीलवान व्यक्ति और चरित्रवान व्यक्ति एक जैसा लगेगा और भीतर सीलवान के अपूर्व शांति होगी और चरित्रवान के सिर्फ क्रोध होगा भीतर एक के आग होगी और एक के भीतर कमल खिलते होंगे अपूर्व भेद है जमीन आसमान का भेद एक के भीतर नर्क और एक के भीतर स्वर्ग होगा इतना भेद और ऊपर से दोनों एक जैसे लगेंगे कई बार तो ऐसा हो जाएगा कि चरित्रवान आदमी ज्यादा मूल्यवान मालूम पड़ेगा सीलवान से भी क्योंकि चरित्रवान आदमी तो सिर्फ पाखंड कर रहा है वो पाखंड करने में कुशल हो जाएगा बहुत कुशल हो जाएगा अभ्यास अभ्यास अभ्यास आदमी कुशल हो जाता है आदमी तो कोई अभ्यास नहीं कर रहा है वो तो प्रतिपल जिएगा, उससे कभी भूल चूक भी हो सकती चरित्रवान से भूल चूक होती ही नहीं भूल चूक का कोई कारण ही नहीं उसके पास तो मुर्दा एक आचरण है जिसको दोहराए चले जाना तुमने कभी मसीनों को भूल करते देखा मसीने भूल नहीं कर मशीन मशीन है भूल का उपाय कहा भूल तो आदमी की गरिमा है आदमी का गौरव सिर्फ आदमी कर सकता मशीन नहीं कर सकती भूल तो जिस आदमी ने चरित्र को यांत्रिक बना लिया है उससे तो भूल होती नहीं सीलवान से शायद कभी भूल हो जाए क्योंकि सीलवान को प्रतिपल तय करना होता है क्या करूं पल खड़ा हो जाता है तब को उसकी चुनौती स्वीकार करके उत्तर देना होता है चरितवान तो पहले से उत्तर तैयार रखता है उसे उत्तर बनाना नहीं पड़ता उसे उत्तर उत्तर खोजना नहीं पड़ता। उसका उत्तर तो रेडीमेड प्रश्न के पहले ही उत्तर है। तुमने प्रश्न पूछा ही नहीं उसका उत्तर तो तैयार ही है तुम ना भी पूछते तो भी तैयार था तुमने पूछा वो तत् देगा जवाब उसके पास तो बंदी लकीरें चरित्रवान तो ऐसे है जैसे कि मालगाड़ी के डब्बे पटरियों पर दौड़ते रहते हैं। पटरियों पर बार बार सिलवान ऐसे है जैसे सागर की तरफ बहती हुई सरिता कुछ पक्का नहीं कौन सी दिशा में बहेगी कौन सा मार्ग चुनेगी कब मार्ग बदल लेगी कुछ पक्का नहीं लोहे की पटरियां नहीं बिछी नदी के लिए और आगे कोई झंडा लेकर नहीं चल रहा है कि मेरे पीछे पीछे आओ नदी अपनी मौत से बैठी नदी अपनी गति निर्धारित करती नदी प्रतिपल तय करती जहा सर्वाधिक सुगमता होती है वहां से बैठी नदी का कोई पूर्व निर्धारित पथ नहीं नदी पथहीन है फिर भी सागर तो पहुंचती है इसलिए कोई पथ तो है लेकिन पथ प्रतिपल निर्धारित होता है सील नदी जैसा है चरित्र रेल की पटरियों जैसा चरित्रवान व्यक्ति जड़ होता मुर्दा होता यंत्रवत होता उससे भूल नहीं होती लेकिन वो मनुष्य ही नहीं सीलवान से शायद कभी भूल हो लेकिन सीलवान की भूल भी गौरवशाली भूल हो एक दफा होगी तो उससे और नया अनुभव होगा चरित्र से या तो भूल बिल्कुल नहीं होती या अगर भूल होती तो बार बार वही वही होती क्योंकि चरित्रवान के पास कोई बोध तो नहीं अगर उसने एक बार दो दो पांच जोड़ लिए तो वो जिंदगी भर दो, दो पांच जोड़ता जाएगा सीलवान से भूल होती लेकिन एक भूल एक ही बार होती उससे दोबारा वही भूल नहीं होती अनुभव से सीखता है सीलवान चरित्र तो अनुभव से सीखता ही नहीं सीखने से तो चरित्रवान डरता है डरता है कि कहीं सीखने में कोई ऐसी बात ना आ जाए कि चरित्र के खिलाफ चली जाए फिर क्या करोगे फिर किसकी मानोगे अपनी मानोगे कि गुरुजनोगी वो तो अपने से डरता है वो अपने को काटता रहता है गुरुजन जो कहते मानता चला जाता है ऐसे एक मुर्दा जीवन पैदा होता है सील की अवध पलटू कहते हैं सील पैदा हो चरित्र नहीं बोध से जन्मे तुम्हारा जीवन तुम प्रतिपल जागे हुए जियो जीव। तुम जीवन में जो भी करो वो प्रतिक्रिया ना हो वो क्रिया हो क्रिया अर्थात उसी क्षण जीवन को देखकर निकले उत्तर जीवंत तो हो बंधा बंधाया पिटा पिटाया ना हो तैयार ना हो तुम दर्पण जैसे रहो जो सामने आए उसकी तस्वीर बने चरित्रवान आदमी तस्वीर जैसा है कोई भी सामने आ जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता उसकी तस्वीर तो बनी ही हुई है शीलवान आदमी दर्पण जैसा है जो सामने आता उसकी तस्वीर बनती जैसा सामने आता है वैसी ही तस्वीर बनती सीलवान खाली होता है शून्य होता है शून्य से जन्मता है सील बोध से जन्मता है सील और सील जीवन को स्वतंत्रता देता है सील की अवध अगर अयोध्या ही जाना हो पलटू कहते हैं तो सील की अयोध्या जाना स्नेह का जनकपुर और अगर जनकपुर जाना हो जहां सीता जन्मी तो स्नेह का तो प्रेम का स्नेह और प्रेम में भी थोड़ा सा फर्क है उसे भी ख्याल में ले लेना स्नेह और प्रेम प्रेम में थोड़ी सी वासना मालूम पड़ती स्नेह में कोई वासना नहीं रह जाती प्रेम में थोड़ा सा दंस रहता है वासना का मोह का भोग का स्नेह शुद्ध प्रेम है प्रेम में थोड़ी सी छाया पड़ती है देह की स्नेह में जरासी भी छाया नहीं पड़ती जब प्रेम परिपूर्ण रूप से पवित्र होता है तब हम उसे स्नेह कहते हमारी भाषा समृद्ध है दुनिया की किसी भाषा में प्रेम के लिए इतने शब्द नहीं और इतने बारीक भेदों को बताने वाले शब्द नहीं अंग्रेजी में तो एक ही शब्द लव तो किसी भी चीज से प्रेम हो तो उसी एक शब्द का उपयोग करना पड़ेगा तो लोग कहते हैं हमें आइसक्रीम से बहुत प्रेम है हमें हाकी से बहुत प्रेम है कि हमें शराब से बहुत प्रेम है कि हमें परमात्मा से बहुत प्रेम है अब आइसक्रीम और परमात्मा दोनों के लिए एक ही शब्द उपयोग करना पड़े ये भाषा जरा दरिद्र हो गई हमारी भाषा समृद्ध है हमारे पास बहुत शब्द हैं उनमें ये दो शब्द महत्वपूर्ण है प्रेम का अर्थ होता है म का अर्थ होता है दूसरे से कुछ पाने की आकांक्षा छिपी है प्रगटो मगर दूसरे से कुछ पाना है स्नेह का अर्थ होता है दूसरे को सिर्फ देना है पाने की कोई आकांक्षा नहीं पाने की रत्ती भर आकांक्षा नहीं सिर्फ दान जब प्रेम सिर्फ दान बन जाता है तो तुम्हारे जीवन में अपूर्व ज्योति जलेगी तुम्हारे जीवन में अपूर्व सुगंध का आविर्भाव होगा तुम एक नए छंद से भर जाओगे अभी तो जीवन में एक ही दौड़ है कैसे पालू कैसे लूट लूं, एक तो जीवन का ढंग है कि कैसे सबसे छीन लूं, ये संसारी का ढंग है एक और दूसरा ढंग है जीवन का ठीक विपरीत जिसको मैं सन्यासी का ढंग कहता हूं कैसे दे दूं कैसे बांट दू जो भी मेरे पास है जिस दिन तुम्हारे भीतर बांटने वाले का जन्म होता है उस दिन तुम्हारे भीतर स्नेह का जन्म होता है गुरु का शिष्य के प्रति जो प्रेम होता है उसको हम स्नेह कहते मां का बेटे के प्रति जो प्रेम होता है उसको हम स्नेह कहते दान ही है वहां धन्य भाग है कि दूसरा स्वीकार कर लेता है लेने की कोई आकांक्षा नहीं जहां लेना आया वहां विकृति आई जहां लेना आया वहां अग्नि की लपट शुद्ध ना रही धुएं से भर गई तुमने क्या जब हम लकड़ी जलाते हैं आग पैदा होती तो धुआं पैदा होता है लेकिन तुम ये जानते हो कि लकड़ी से धुआं पैदा नहीं होता लकड़ी में छिपे हुए पानी से पैदा होता है लकड़ी सूखी हो बिल्कुल सूखी हो तो फिर धुआं पैदा नहीं होता जितनी गीली हो उतनी ही धुंधवाती है ऐसे ही प्रेम से कभी जीवन में धुआं पैदा नहीं होता प्रेम के साथ जो वासना लगी है वासना की जो आद्रता है गीलापन है उसी से धुआं पैदा होता है जब वासना की सारी आद्रता भी धुआं पैदा नहीं होता प्रेम से बड़ा धुआं पैदा होता है इसलिए प्रेमियों को तुम अक्सर लड़ते पाओगे झगड़ते पाओगे एक दूसरे पर कब्जा करते पाओगे ईर्षा से भरे पाओगे जलन द्वेष घृणा सब पैदा होता क्रोध प्रेम के साथ हजार तरह की बीमारियां चलती स्नेह के साथ कोई बीमारी नहीं तो तुम ऐसा समझ लो बीमार स्नेह का नाम प्रेम अस्पताल में पड़े स्नेह का नाम प्रेम स्वस्थ हो गए प्रेम का नाम स्नेह घर लौटाए प्रेम का नाम स्नेह कोई रोग ना रहा निरोग जब हो गए अब सिर्फ देने में मजा है और देने में अपूर्व मजा है मांगने में भिकमंगापन है मजा हो कैसे सकता है कौन आनंद को उपलब्ध हो सकता है भिखारी होकर जब भी तुमने मांगा है तब भी तुमने भीतर पाया होगा कि तुम दीन हो गए जब भी हाथ फैलाए तभी दीनता आ गई और दीनता में कोई कैसे खुश हो सकता है चाहे कोई हीरा मिल जाए तुम्हें दीनता के द्वारा मांग के हीरे की उतनी खुशी नहीं होगी जितने तुम भीतर पाओगे कि बिन्ता का दुख फैल गया है छोटा होना पड़ा दीक्षा पात्र लेना पड़ा हाथ फैलाने पड़े हाथ फैलाने में सुख नहीं हो सकता मौज तो तब घटती जब तुम दे पाते हो और जब तुम ऐसे दे पाते हो कि धन्यवाद भी नहीं मांगते हो और मांगना तो दूर तुम रोकते भी नहीं इस बात के लिए भी कि दूसरा धन्यवाद भी दे इतना ही नहीं उल्टा तुम धन्यवाद देते हो देखते हिंदुस्तान में एक रिवाज अगर बौद्ध भिक्षु को भोजन के लिए बुलाया जाता था या ब्राह्मण को अगर भोजन के लिए बुलाया जाता था तो पहले उसे भोजन खिलाते उसे कुछ दान देते और दान के बाद दक्षिणा देते दान का मतलब हुआ जो हमारे पास है देने में हमें मजा आ रहा है और दक्षिणा का अर्थ होता है कि आपने स्वीकार किया इंकार नहीं किया उसका धन्यवाद दक्षिणा से देते पहले दान फिर दक्षिणा दक्षिणा का मतलब होता है आपकी बड़ी कृपा कि आपने स्वीकार कर लिया अगर आप इंकार कर देते तो आप कह देते कि नहीं तो, तो दान में तो दिया और दक्षिणा में तुमने लिया इसका धन्यवाद ये बड़ी अपूर्व बात है जिसने लिया है उससे धन्यवाद की अपेक्षा नहीं है जिसने दिया है वही धन्यवाद दे रहा है इसने का यही अर्थ होता है सील की अवध स्नेह का जनकपुर अयोध्या चाहिए तो सील को जन्माओ और जनक बनना है जिसमें सीता का जन्म हो सके तो स्नेह को जन्मा हो राम का जन्म होगा अगर सील हो सीता का जन्म होगा अगर स्नेह हो राम और सीता की कथा में तुमने एक बात देखी राम अपने सील के लिए सब खोने को तैयार सीता को भी खोने के लिए तैयार और सीता अपने स्नेह के कारण सब देने को तैयार है अपने को भी देने को तैयार है जरा भी नानच नहीं सीता के मन में जरा भी शिकायत नहीं कि राम ने उसे जंगल में फेंक दिया है जंगल में भी बैठ के राम का ही स्मरण करके जंगल में बैठी भी राम के ही स्मरण में डूबी सीता है इसने राम है सील इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है जो पुरुष के भीतर उत्तम से उत्तम पैदा हो सकता है वो राम के भीतर पैदा हुआ इसलिए पुरुषोत्तम कहा लेकिन सीता पर उतना विचार नहीं हुआ है जितना राम पर विचार हुआ पलटू ने ठीक किया दोनों को एक ही वचन में याद किया और ध्यान रखना सील का बहुत मूल्य है लेकिन स्नेह से ज्यादा नहीं स्नेह का मूल्य ज्यादा है क्योंकि सील फिर भी एक व्यवस्था है स्नेह एक बड़ी आंतरिक क्रांति है पुरुष के लिए आसान है शील में डूब जाना स्त्री के लिए आसान है स्नेह में डूब जाना स्त्रियों ने जितना स्नेह जगत को दिया है उतना पुरुषों ने कभी नहीं दिया पुरुष नहीं दे पाए वो उनकी क्षमता नहीं पुरुषों ने सील दिया है जगत को वैसा स्त्रियां नहीं दे पाई वो उनकी क्षमता नहीं और जिस व्यक्ति में सील और इसने दोनों का मिलन हो जाए वहां सोने में सुगंध आ जाती वहां राम और सीता दोनों आ गए तुमने ख्याल किया हमने सदा ही जब भी याद किया है अपने सतपुरुषों को तो हमने स्त्रियों को पहले रखा हम कहते हैं सीता राम हम कहते हैं राधा कृष्ण स्त्री को पहले रखा तो इस हृदय का जो मूल्य है स्नेह का जो मूल्य है वो सील से ज्यादा है सील में तो कुछ न कुछ सोच विचार चलता है स्नेह में कोई सोच विचार नहीं सील में तो मस्तिष्क कुछ काम करता है स्नेह में सिर्फ हृदय ही धड़पता है स्नेह हार्दिक है सील की अवध स्नेह का जनकपुर सत्य की जान की व्याह कीता और अगर ब्याह करने की ही उत्सुकता हो अगर इस जगत में कहीं भावर ही डालनी हो तो फिर सत्य की सत्य के साथ ही भावर डालना और सब भांवरें काम नहीं पड़ती और सब भावरें कारागृह में ले जाती और सब भांवरें तुम्हें कैदी बनाती गुलाम बनाती केवल सत्य ही मुक्त करता है जीसस का प्रसिद्ध वचन है सत्य मुक्त करता है ट्रुथ लिबरेट और कुछ भी मुक्त नहीं करता अगर बंधना ही हो तो उससे बंधना जो मुक्त करे यह हुआ सूत्र का अर्थ उससे मत बंध जाना जो और बांधले वैसे ही तुम बंधे हो ऐसी चीज से मत बंध जाना जो तुम्हें और बांध ले वैसे ही काफी बंधे थे अब और बंधन की जरूरत नहीं अब तो कुछ ऐसी चीज का साथ पकड़ना जो तुम्हें मुक्त करे इसलिए गुरु को हम सदगुरु कहते सदगुरु का अर्थ होता है सतगुरु जिसके भीतर सत्य विराजमान हुआ है और उसके माध्यम से तुम तो मुक्त हो सकोगे सत्य की जानकी ब्याह कीता मन ही दूल्हा बने आपू रघुनाथ जी और अगर दूल्हा ही बनना हो तो भीतर जो छिपा हुआ आप है वो जो आत्मा है उसको ही बना लेना सत्य की जानकी से विवाह कर लेना दूल्हा अपनी आत्मा को बना लेना मन ही दुल्हा बने आपू जी ज्ञान के मोर सिर बांध लीता ज्ञान का मोर मुकुट बांध लेना दूल्हे के सिर पर मोर बांधते वो ज्ञान का हो वो ध्यान का हो वो बोध का हो जागृति का हो प्रेम बारात जब चली है उमगी के और जब ये अपूर्व अभियान शुरू हो ये प्रेम की बरात निकले तो उमंग से निकले ये उदास उदास ना हो बारात और उदास उदास लेकिन तुम अपने तथाकथित साधु संन्यासियों को देखो वह ऐसे लगते हैं जैसे किसी के मरने में सम्मिलित हुए मातमी जैसे किसी को मरघट भेजने जा रहे हैं बराती तो नहीं लगते और प्रभु के साथ अगर जुड़ना हो तो बराती जैसी उमंग चाहिए नाचते गाते आनंद अहोभाव से रोते रोते नहीं अगर रो भी तो तुम्हारे आंसू आनंद के हो उदासी के नहीं तुम्हारे पैरों में नृत्य हो तुम्हारे जीवन में उमंग हो उत्साह हो ऊर्जा हो ऐसी बारात बनाना प्रेम बारात जब चली है उमंगी के क्षमा बिछाए जनवास दीदा और अगर कहीं ठहराना हो इस प्रेम की बारात को तो क्षमा में इसका कहीं जनवास तो करना ही पड़ेगा तो क्षमा में उदासी ना हो उदासीनता ना हो उपेक्षा ना हो यह भक्ति का सार सूत्र है उदास आदमी परमात्मा से टूट जाता है उदासी से कैसे जुड़ोगे तुमने देखा जब कोई आदमी उदास होता है तो उससे संवाद करना तक मुश्किल हो जाता है। अगर उदास आदमी के पास तुम जाओ तो तुम पाओगे उसके चारों तरफ एक दीवाल जिसके भीतर प्रवेश करना कठिन उदास आदमी अपने में बंद हो जाते, उदास संकोच लाता है प्रफुल्लित आदमी खुल जाता है जैसे कली खिल गई जैसे बीज फूट पड़ा अंकुर निकल आया प्रसन्न आदमी से संबंध बनाना बड़ा सरल होता है बड़ा सरल होता है जो आदमी मुस्कुरा रहा है उससे दोस्ती बनानी बड़ी आसान होती है उससे संवाद करना बहुत आसान होता है लंबे चेहरे उदास चेहरे गंभीर चेहरे उनके साथ संबंध बनाना कठिन हो जाता है उनसे सेतु नहीं बनता जब ये साधारण हालत है तो तुम उस हालत को तो सोचो जब तुम परमात्मा से मिलने चले उदास चेहरे लेके जाओगे मिलन नहीं हो सकेगा तुम्हारा उदास चेहरा ही बाधा बन जाएगा नाचते हुए जाओ जो भी गया है नाचता हुआ गया है कभी कभी नाच प्रकट होता है कभी कभी अप्रगट होता है यह बात दूसरी बुद्ध भी नाचते हुए ही गए हाँ यह बात सच है कि वो मीरा जैसे प्रकट नहीं नाच रहे उनका नृत्य बहुत आंतरिक है शरीर स्थिर भीतर ध्यान नाच रहा है आंतरिक है नृत्य मेरा अंतर बाहर दोनों में नाच रही और अंतर बाहर दोनों में नाच सको तो फिर कंजूसी क्या करनी दोनों में ही नाचना अगर अर्चन ही हो बाहर नाचने की तो अंदर तो नाचना ही लेकिन तुम्हारे केंद्र पर तो नृत्य की घटना घटनी चाहिए प्रेम बारात जब चली है उमगी के क्षमा बिछाए जनवास दीता तुम्हारे भीतर प्रेम का आनंद उमकता रहे और तुम्हारे चारों तरफ क्षमा की वर्षा होती रहे तुम्हारे भीतर से कभी भी क्रोध ना उठे वो जो तुम्हारे नुकसान करने वाले हैं जो तुम्हारे शत्रु हैं उनके प्रति भी प्रेम का भाव ही उठे तो क्षमा भूप अहंकार के मान को मरदी के और एक अहंकार है जिसके मान का मर्दन कर देना है एक अहंकार है जो तुम्हारे परमात्मा के बीच पर्दा बना हुआ है हर प्रेम में अहंकार का पर्दा ही रुकावट डालता है धूप अहंकार के मान को मर्दी के ठीरता धनुष को जाय जीता थीरता थिरता अकम्प चन्न की दशा जिसको कृष्ण ने स्थिति प्रज्ञ कहा है चैतन्य बिल्कुल फिर हो जाता कोई कंपन नहीं उठते कंपन का अर्थ होता है मांग, वासना, इच्छा। कंपन का अर्थ होता है दौड़ कंपन का अर्थ होता है असंतोष जैसा हूं वैसा काफी नहीं कुछ और चाहिए धन चाहिए पद चाहिए प्रतिष्ठा चाहिए कंपन का अर्थ होता है कोई भी मुझे डुला जाता कोई आदमी इस, स्तुति कर गया और तुम एकदम फूल के कुप्पा हो गए मैंने सुना है एक राजनेता जंगल में भटक गया मनुष्यों को खा जाने वाले आदमखोरों ने उसे पकड़ लिया वे उसे पकड़ के अपने प्रधान के पास ले गए प्रधान ने तत्ण लोगों से कहा उसकी जंजीरें छोड़ो उसे बड़े अच्छे आसन पर बिठाया और उसकी बड़ी प्रशंसा की उसके अनुयाई तो बड़े हैरान हुए अन्य आदमखोरों ने कहा आप ये क्या कर रहे हैं हम भूखे हैं, और कई दिन से आदमी खाने को नहीं मिला और इसको बिठा के आप प्रशंसा कर रहे हैं जल्दी इसका खात्मा किया जाए और भोजन तैयार किया जाए उसने कहा तुम जरा ठहरो मैं राजनेताओं को जानता हूं एक बार गणतंत्र तो उत्सव में भाग लेने में दिल्ली भी था राजनेताओं को जानता हूं तुम जरा ठहरो कहा हम समझे नहीं बात क्या उसने कहा कि बात ये है कि पहले इसकी स्तुति करने दो ये फूल का कुप्पा हो जाए जब ये कुप्पा हो जाएगा तो ज्यादा लोगों के पेट भरेंगे पहले से फूलाने दो तुम जानते नहीं राजनेताओं को अभी खाओगे तो ये दुबला पतला सूखा साखा किसी मतलब का नहीं जरा पहले फूल जाने दो पहले इसमें खूब हवा भरने दो फिर इसके बाद खाना तो सबका पेट भरेगा भूखे हो सब मुझे मालूम कोई तुम्हारी स्तुति कर जाता तुम फूलने लगते और कोई तुम्हारी निंदा कर जाता और पंक्चर कर गए और एकदम हवा निकल जाती ऐसी छोटी छोटी बातें अगर तुम्हें आंदोलित करती हैं तो तुम कभी परमात्मा को उपलब्ध ना हो सकोगे उसे पाने के लिए तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी परम शांति चाहिए जिसको कोई चीज खंडित ना करती हो ना स्तुति न निंदा न सफलता ना असफलता न जीवन न कुछ मिल जाए तो ठीक कुछ खो जाए तो ठीक जिसके भीतर का ठीकपन कभी नष्ट ही ना होता हो जिसके भीतर का ठीकपन बना ही रहता हो इसको जैनों ने सम्यक्त कहा है ठीक शब्द उपयोग किया है सम्यक्त का अर्थ होता है ठीक पन ठीक ठीक जो बना ही रहता है अभी तक, जिसके भीतर के ठीकपन में जरा भी भेद नहीं पड़ता जो धीर है, धीर है अकंप है धनुष को जाय जीता यह पूरी कथा आ गई और बड़े प्यारे ढंग से आ गई सार आ गया शेष कथा तो इसी सार के आधार पर बनी हुई कहानी ये निचोड़ है ये इत्र है हजारों फूलों का राम की कथा तो बड़ा बगीचा है उसमें बहुत फूल है पलटू ने तो सब सबको निचोड़ लिया और थोड़ा सा इत्र की एक बोतल में बंद कर दिया ये बहुमूल्य है बात है इन सब का सार हुआ दो बात ख्याल रखना तुम्हारे भीतर शिव की अयोध्या हो तो राम का जन्म होगा राम को कितने लोग खोजते हैं और नहीं खोज पाते क्यों नहीं खोज पाते अयोध्या तो तुम बनाते ही नहीं और राम को खोजने निकल पड़े अयोध्या हो तो ही राम आते अयोध्या में ही जन्मते तो अयोध्या निर्मित करो ऐसे राम राम चिल्लाने से कुछ भी ना होगा ऐसे राम राम की रट लगाने से कुछ भी ना होगा योग्यता तो अर्चित करो पात्र तो निर्मित करो अमृत बरसेगा निश्चित बरसेगा जब भी कोई पात्र निर्मित हो गया अमृत बरसा ही है निरपवाद रूप से बरसा है लेकिन पात्रता तो निर्मित करो अयोध्या तो बनो राम तो तैयार हैं जन्म लेने को तुम्हारे भीतर आतुर खड़े हैं कि कब तुम राजीव हो जाओ कब वे प्रवेश कर जाए तुम भी खूब सोरवल मचा रहे हो राम राम का लेकिन पात्रता बनाते नहीं मेहमान को बुलाते हो ठहराने की जगह ही नहीं खुद रास्ते पे बैठे हो मेहमान को बुला रहे हो छोटे मोटे मेहमान को भी नहीं बुलाते राम को बुलाते पहले कुछ पात्रता तो बनाओ बुलाने के पहले तैयारी तो कर लो अतिथि तो आएगा आतिथे तो बन जाओ मेहमान आए उसके पहले मेजबान को तो तैयार कर लो घर मेहमान आ जाए गरीबी बिछाने को नहीं पाओगे तब बड़ी बद्ध होगी बड़ी फजियत होगी तुम्हें फजियत से बचाने के लिए राम तुम्हारी सुन के आते नहीं अयोध्या बनो राम का जन्म होगा राम का ही जन्म हो तो यह अधूरी बात है सीता का भी जन्म सांस होना चाहिए अगर राम का ही जन्म हो तो तुम आधे ही मनुष्य हो पुरुष मात्र और तुम्हारे भीतर वह सब जो स्तरण है और जो स्तृण है बहुमूल्य उसका अभाव रहेगा जो परम पुरुष है वो स्त्री में भी जो श्रेष्ठ है अपने में समाहित कर लेता और पुरुष में जो श्रेष्ठ है उसे समाहित कर लेता जो परम स्त्री है उसमें भी दोनों समाहित हो जाते परम तो समन्वय है परम तो आखरी समन्वय है वहां सभी स्वर एक संगीत बन जाते जो आखिरी दशा है समाधिस्थ की वहां ना तो कोई पुरुष होता न स्त्री होता वहां ना कोई राम होता न वहां कोई सीता होता वहां तो सीता राम वहां तो दोनों का सम्मिश्रण हो जाता है मेल हो जाता है वहां तो गंगा यमुना का मिलन हो जाता है और ये बड़े मजेद की बात है वहां अगर दो का ही मिलन होता तो भी ठीक था वहां तीन नदियों का मिलन होता है वहां संगम बनता है ये बात सोचने जैसी है हमारी कथाएं कहती हैं कि प्रयाग है तीर्थ राज, वो तीर्थों का तीर्थ है वहां तीन नदियां मिलती हैं गंगा यमुना सरस्वती दो दिखाई पड़ती हैं, एक दिखाई नहीं पड़ती एक अदृश्य दो दृश्य ये पौराणिक कथा नहीं है ये तुम्हारे भीतर की आखिरी घटना की सूचना है तुम्हारे भीतर दो तो दृश्य नदियां हैं पुरुष और स्त्री ये दोनों जिस दिन मिलेंगे उस दिन तीसरी परमात्मा की अदृश्य नदी वो दिखाई नहीं पड़ती वो भी तत्क्षण सम्मिलित हो जाती जिस दिन तुम्हारे भीतर सीताराम का जन्म हो गया उस दिन परमात्मा की नदी उस ब्रह्म का भी अदृश्य रूप तुमने प्रवेश कर जाता प्रवाहित हो जाता इसे ऐसा ही समझो न तो पुरुष बच्चे को जन्म दे सकता है और न स्त्री जब पुरुष और स्त्री का संभोग होता है तब किसी क्षण में जीवन प्रवेश करता है वो अदृश्य धारा है साधारण जगत में भी रोज वही घटता है मगर तुम देखते नहीं तुम तो आंख होते अंधे हो कान होते बहरे हो कोई पुरुष बच्चे को जन्म नहीं दे सकता कोई स्त्री बच्चे को जन्म नहीं दे सकती स्त्री पुरुष के मिलन पर कहीं अज्ञात लोग से जीवन प्रवेश करता है वो जीवन दिखाई नहीं पड़ता कहां से आता कैसे आता है मगर ये दो मिलते हैं और तीसरा मिल जाता है जैसा शरीर के जीवन में घटता है वैसा ही अंतिम आत्मा के जीवन में भी घटता है तुम्हारे भीतर राम और सीता का मिलन होता है और ब्रह्म की धारा उसमें प्रवाहित हो जाती है। वो परम जीवन है वही घटना रोज घट रही जब एक बच्चे का जन्म होता है अगर तुम जीवन को आंख खोल के देखने लगो तो किन्ही शास्त्रों में जाने की कोई भी जरूरत नहीं यहां सारी बात लिखी पड़ी वेद में नहीं है कुरान में नहीं है बाइबल में नहीं यहां सारी बात चारों तरफ लिखी पड़ी जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में शास्त्रों का शास्त्र छिपा है हर बच्चा त्रिवेणी और हर समाधिस्त परमहंस भी त्रिवेणी और इसलिए हम ये भी कहते हैं कि जब कोई परमहंस दशा को उपलब्ध हो जाता तो उसका दोबारा जन्म हुआ वो द्विज हुआ वो फिर से बालवत हो गया उसने अपने को जन्म दे दिया राम और सीता की बात थोड़ी और भी समझ लेनी जरूरी है पश्चिम में शरीर शास्त्र के संबंध में बहुत खोजें हो रही तो वो कहते हैं मनुष्य के मन के दो हिस्से आधा हिस्सा पुरुष का आधा हिस्सा स्त्री का प्रत्येक के भीतर प्रत्येक के भीतर एक मन नहीं है प्रत्येक के भीतर दो मन है एक स्तृण मन है एक पुरुष मन है वो जो पुरुष मन है तर्क करता विचार करता गणित करता विज्ञान की खोज करता विवाद करता आक्रमक है वो जो स्त्रीण मन है प्रेम करता अनुभव करता गीत उसमें पैदा होते तर्क नहीं भाव की उमंगें उठतीं, विचार नहीं नाच उससे आता गणित नहीं काव्य उससे पैदा होता विज्ञान नहीं और जब इन दोनों मनों का मेल हो जाता है जब ये दोनों मन एक दूसरे में युग नग्ध हो जाते जब ये दोनों मन एक दूसरे में घुल मिल जाते एक हो जाते तब जो पैदा होता है वही धर्म है। तीन शास्त्र हैं जगत में विज्ञान कला और धर्म साइंस आर्ट रिलीजन विज्ञान पुरुष की खोज काव्य स्त्री की खोज धर्म दोनों के मिलन से घटित होता है मगर जब दो मिलते हैं तो तीसरा भी आम मिलता है वो अदृश्य वो चुपचाप आ जाता है वो कब आ जाता है दो के मिलन पर पता भी नहीं चलता इधर दो मिले कि तुम अचानक तीसरे को मौजूद पाते हो जहां दो हैं, वहां तीसरा भी है इजिप्त की एक बहुत पुरानी किताब है जो कहती है, जहां दो हैं, वहां तीसरा भी और दो गौण हो जाते हैं जहां तीसरा है क्योंकि तीसरा परम है वह आत्यंतिक है तुम्हारे भीतर मस्तिष्क और हृदय का मेल होना चाहिए मस्तिष्क पुरुष हृदय स्त्री तुम्हारे भीतर अनुभूति और विचार का मेल होना चाहिए तर्क और भाव का मेल होना चाहिए तुम्हारे भीतर इनका विवाद चलता रहे तो तनाव होगा तुम दो खंडों में बटे रहोगे और जब तक तुम दो खंडों में बते रहोगे तब तक तुम्हारे भीतर एक तरह की कलह चलती रहेगी चैन नहीं होगी लोग इतने बेचैन क्यों है उनके भीतर दो तरफ यात्रा चल रही आधे पश्चिम जा रहे आधे पूरब जा रहे एक हिस्सा इधर जा रहा दूसरा हिस्सा उधर जा रहा तुम रोज अनुभव करते हो कुछ भी निर्णय करने जाओ आधा मन कहता कर लो आधा कहता मत करो छोटा निर्णय होगी बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी फिल्म देखने जाए आज आधा मन कहता इस टाँकी चले जाओ आधा मन कहता उस टाकी चले जाओ क्षुद्र सी बातों में कौन सी साड़ी पहन के आज निकलना स्त्रियों की इतनी देर क्यों लग जाती है साड़ी के भंडार के सामने खड़े हुए पतिदेव हान बजा रहे हैं और स्त्री अपनी साड़ियां निहार रही समझ ही नहीं पड़ता कौन सी पहने एक निकालती दूसरी निकालती वो भी नहीं चसती एक आधी पहन के उतार डालती मन सदा द्वंद में यह करूं वह करूं यह वह का द्वंद क्योंकि तुम्हारे भीतर दो है और दोनों बोल रहे हैं और कहते हो मेरी सुनो और तुम किसी की भी सुनो दुख होगा क्योंकि दूसरा पछता आएगा दूसरा कहेगा मैंने पहले कहा था आधे ही खुश होगे तुम कभी पूरे खुश नहीं हो पाते धन मिल जाए तो आज ही खुश होते हो पूरे क्योंकि आधा हिस्सा जो धन मिलने के कारण अतृप्त रह गया वो कहता है क्या मिला क्या रखा है वो आधा हिस्सा कहता था प्रेम खोजो धन में क्या रखा है अगर प्रेम मिल जाए तो वो जो आधा हिस्सा कहता था धन खोजो वो कहता अब क्या रखा लो मिल गई है स्त्री अब अब क्या करोगे खाओगे पियोगे क्या मकान कहां है इससे तो अच्छा था धन कमा लेते तो मजा मौत से रहते तुम जो भी करोगे पछताओगे क्योंकि तुम्हारा आधा हिस्सा ही उसे करवाएगा और आधा उसके विरोध में खड़ा है इसलिए तुम्हारा दुख तो निश्चित ही है यह करो वह करो दुख तो निश्चित ही है कैसे सुख होगा सुख होगा तुम्हारे भीतर एक समरसता है तुम्हारे ये दो विपरीत लड़ने वाले खंड तुम्हारे भीतर ये कौरव और, और पांडव लड़े ना इनके भीतर दोस्ती बन जाए ये साथ, साथ हो जाए ये महाभारत बंद हो समस्त ध्यान की प्रक्रियाएं समस्त भक्ति की प्रक्रिया अंततः तुम्हारे भीतर इसी स्थिति को पैदा करवाती एक समस्वरता एक लयबद्धता जहां विपरीत खो जाते हैं जहां विरोध विनीन हो जाता है जहां तुम एक ही हो जाते हो दो नहीं रहते यही तो सारी अद्वैत की शिक्षा है जहां तुम एक ही हो जाते हो दो नहीं रहते जब तक दो हो तब तक अर्चन है इसलिए भक्ति की जो आत्यंतिक परिणति है वो भगवान से एक हो जाना है या भगवान को अपने में एक कर लेना या तो भगवान में डूब जाना या भगवान को अपने में डुबा लेना मगर एक ही बचे प्रेम गली अति सामे दो न समा है मैंने सुना है महाराष्ट्र में बड़े संत हुए ज्ञानदेव वो गुरु गोरखनाथ की परंपरा के संत थे संतों की परंपरा चलती है परंपरा से ही असली बात चलती है जो बात लिख दी जाती है उसका असली अर्थ खो जाता है परंपरा का अर्थ होता कान से कान से कान कान से चलती परंपरा का अर्थ होता है जिसने जाना उसने उसको जनाया जिसे अभी ज्ञात नहीं था जब उसने जान लिया उसने फिर किसी और को जनाया सूफी इसी को सिलसिला कहते दुनिया में सिलसिले चलते परंपराएं चलती एक गुरु से किसी शिष्य को उपलब्ध होता है फिर वही शिष्य उस गुरु की संपदा का मालिक हो गया बुद्ध को मिला तो महाकाश्यप को दिया महाकाश्य से तैरते तैरते उतरते उतरते बोध धर्म को मिला फिर बोध धर्म चीन चला गया और चीन में एक नई परंपरा शुरू हो गई एक नया सिलसिला शुरू हो गया मोहम्मद को मिला फिर मोहम्मद से और फकीरों को मिला मिलते मिलते एक सिलसिला शुरू हुआ किसी एक को प्रथम जो होता है परमात्मा से मिलता है वो सिलसिला कोई एक अपने को ऐसा समर्पित कर देता है कि उसके भीतर परमात्मा को सीधा ही बोलना पड़ता है मध्यस्थ की जरूरत नहीं होगी जिस व्यक्ति के भीतर परमात्मा सीधा बोलता है उसी व्यक्ति से धर्म की शुरुआत होती है सिलसिला होता है जिनको हम पैगंबर कहते हैं तीर्थंकर कहते हैं अवतार कहते हैं वो ऐसे ही पुरुष हैं जिन्होंने किसी मनुष्य से नहीं सीखा जिनके भीतर परमात्मा सीधा बोला जिनका गुरु परमात्मा ही था बुद्ध से परमात्मा सीधा बोला महावीर से परमात्मा सीधा बोला मोहम्मद से परमात्मा सीधा बोला या क्राइस्ट से परमात्मा सीधा बोला या नानक से कबीर से सीधा बोला फिर एक सिलसिला शुरू हुआ फिर जो परमात्मा से सीधा संबंध नहीं जोड़ पाते वो कबीर से जोड़ सकते हैं नानक से जोड़ सकते हैं इनके भीतर भी वही बात आ जाएगी एक दफा जुड़ गया संबंध तो ये भी परमात्मा से जुड़ गए लेकिन इन्हें जरूरत पड़ी एक मध्यस्थ की दुनिया में बहुत थोड़े से लोग हैं जो बिना मध्यस्थ के परमात्मा को जान पाएंगे क्योंकि उसके लिए इतना समर्पण चाहिए जितना समर्पण साधारण आदमी से जुटाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती ज्ञान गुरु गोरखनाथ की परंपरा के अंग थे वो अपने कुछ भक्तों को लेकर थोड़े से भक्तों को लेकर उन्हीं को लेकर जो पहुंच गए थे जो सिद्ध हो गए थे भारत की यात्रा पर निकले महाराष्ट्र में दूसरे प्रसिद्ध संत हुए नामदेव नामदेव तब तक संत नहीं थे उन्होंने भी ज्ञानदेव से प्रार्थना की मुझे भी ले चले ज्ञानदेव ने कहा कि तू अभी कच्चा है ये बात नामदेव को बहुत अखरी कच्चा भक्ति भाव उनका बड़ा था बिठोवा के मंदिर में दिन रात लगे रहते थे बिठोवा बिठोवा बिठोवा 24 घंटे स्मरण चलाते थे और ज्ञानदेव ने कह दिया कच्चा उन्होंने कहा क्या कच्चापन ज्ञानदेव ने कह यही कि तू अभी भी ये बिठोवा बिठोवा बिठोवा लगाया रखता है अभी दो है इसलिए कच्चा जब एक रह जाएगा तब तो पक्का अभी तेरा घड़ा आग में पड़ा नहीं अभी पका नहीं ये क्या मचा रखा बिठोवा बिठोवा। भगवान की याद जब तक करनी पड़ती है तब तक दूरी है जब तक भगवान दिखाई पड़ता है अलग तब तक बात अभी घटी नहीं जिस दिन भगवान भीतर ही विराजमान हो जाता है जिस दिन भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता जिस दिन भक्त ही भगवान हो जाता है उस दिन पक्का ज्ञान देने का मैं पक्कों को ले जा रहा हूं कच्चे को मैं नहीं ले जा सकता मगर नामदेव बहुत पीछे पड़ गए पैर पकड़ लिए कि नहीं कच्चे ही सही दया करो साथ ही लगा रहूंगा लगते लगते शायद मैं भी पक बहुत रोए धोए तो ज्ञान पर उन्होंने सांस ले लिया मगर चोरी छिपे जब कोई नहीं होता तो वो बैठ के अपना बिठोवा बिठोवा कर लेते थे क्योंकि उनको ये भी डर लगा रहता था कि पता नहीं ऐसे भगवान छूप ना जाए ये लोग अजीब से बस बैठ जाते बैठे रहते ना कोई नाम जब ना कोई नाम स्मरण ये करते क्या है ऊपर ऊपर से वो भी दिखलाते थे क्या मैं भी कुछ ऐसा नहीं मगर छोटी सी एक मूर्ति भी अपने भी पास छिपा कर रखे हुए थे अपने कपड़ों में गठसी में रखी होगी जब सब सो जाते रात में निकाल के बैठो को कहते कि माफ करना अब ये जरा ऐसे लोगों का मिल गया है ये सब है निर्गुण उपासक ये सबों को समझते नहीं घर चलकर तुम्हारी खूब पूजा करूंगा अभी तो व्यवस्था से कर भी नहीं पाता क्योंकि ये, ये बात यहां जितेगी नहीं यहां ये भाषा ही नहीं चलती इन लोगों के साथ तो पैसा छुपा छुपा के फिर एक गांव में ठहरे जिसके घर में ठहरे वो एक कुम्हार था सुबह बैठे थे धूप में सब बैठे थे कुम्हार भी बैठा था वो कुम्हार भी बड़ा पहुंचा हुआ सिद्ध था इसलिए उसके घर में ठहरे थे ज्ञानदेव वो भी गुरु गोरखनाथ की परंपरा का अंग था अज्ञात था उसके नाम का कुछ पता नहीं लेकिन बात जाहिर करवाने को ज्ञानदेव ने कहा कि भाई सुन तू तुझे कच्चे पक्के घड़ों की परख है उसने कहा जिंदगी हो गई और तुम्हें कोई काम करते नहीं कच्चे पक्के घड़े ही रात के अंधेरे में बता सकता हूं कि कौन कच्चा घड़ा कौन पक्का घड़ा है तो उन्होंने कहा कि हमारे घड़े बैठे इनमें कौन कच्चा है कौन पक्का वो आदमी अपने घड़े पीटने के पिटने को उठा लाया जिससे घड़े पीटे जाते और सब तो बैठे रहे नामदेव बहुत डरे कि ये अजीब मामला है कि ये मारेगा या क्या करेगा उसने लोगों की खोपड़ी बजानी शुरू कर दी सब तो बैठे रहे वो पक्के घड़े थे वो खोपड़ी बजाता रहा वो बैठे रहे जब वो नामदेव की खोपड़ी बजाने लगा तो वो खड़े होगा उन्होंने कहा क्या बादल वो तो क्रुद्ध हो गए नाराज हो गए झगड़ने को तैयार हो गए उस कुमार ने कहा और सब तो पक्के नामदेव को कहा कि देख एक कुमार भी पहचान लेता है कि कौन कच्चा है निकाल तेरा कच्चापन कहा छिपाया हुआ है इसकी गठरी खोलो गठरी में बिठोवा निकले यह कच्चापन था दो का भाव परमात्मा दूजा है उसको पुकारना है उसकी मूर्ति सजानी है उसको आभूषण लगाने हैं थाल सजाने हैं प्रसाद लगाना है भोग लगाना है ये सब बचकानी बातें बुरी ना भी हो तो भी बचकानी तो है भली हो तो भी बचकानी तो है ही जैसे बच्चे खिलौना से खेलते हैं ऐसी ही है सार सूत्र याद रखो एक हो जाना है तो पहले अपने भीतर के द्वंद को एक छंद बनाओ फिर एक छंद के बनते ही प्रसाद मिलता है और तुम त्रिवेणी बन जाते हो तुम तो मिले थे दो गंगा यमुना सरस्वती आ मिलती सरस्वती को ज्ञान की नदी कहा है सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा है वो भी ठीक है जैसे ही स्त्री पुरुष का तुम्हारे भीतर मिलन हुआ वैसे ही तुम्हारे भीतर ज्ञान का आविर्भाव होता है बोध ही फलती है बुद्धत्व उत्पन्न होता है बहन तो भय जनेऊ को पहर के ब्राह्मणी के गले कुछ नहीं देखा पलटू कहते हैं अब वो जरा मजाक उड़ाते हैं उन सब की जो द्वंद में पड़े द्वैत में पड़े जिनको प्रेम का सार सूत्र समझ में नहीं आया ब्राह्मण तो भय जनेऊ को पहन के वो कहते हैं कि ब्राह्मण हो गए जनेऊ पहनने से चलो ठीक हालांकि कोई जनेऊ पहनने से ब्राह्मण हो नहीं सकता ब्राह्मण तो वह जो ब्रह्म को जाने जनेऊ पहनने से क्या होगा प्रतीकों में पड़ जाते हैं लोग तुमने देखा जनेऊ में तीन धागे होते हैं वो त्रिवेणी के प्रतीक हैं प्रतीक है वो जो तीन धागे हैं के वो प्रतीक हैं कि दो मिल जाएं तो तीसरा भी आ मिलेगा ऐसी त्रिवेणी बन जाएगी तो तुम ब्राह्मण हो जाओगे मगर प्रतीक कोई रखे बैठे ये तो ऐसे हुआ कि जैसे किसी ने कहा कि पानी का प्रतीक एच टू दो परमाणु उदजन के और एक परमाणु ऑक्सीजन का इनके मिलने से पानी बन जाता है इन तीन के मिलने से पानी बन जाता है अब तुम्हें ले प्यास तुम कागज पर रखे बैठे हो H2O या बैठे बैठे भजन कर रहे हो H2O H2O H2O इससे प्यास नहीं बुझेगी और ये सूत्र गलत नहीं है सूत्र की तरह ठीक है और बड़ा अर्थपूर्ण है मगर इसको जपने से प्यास नहीं बुझेगी प्यास तो पानी से बुझेगी ब्रह्म को पानी से बुझेगी ब्राह्मण तो भय जनेऊ को, तो तो तो को पहन के पलटू कहते हैं कि चलो ठीक तुम तो जनेऊ को पहन के ब्राह्मण हो गए, मगर ब्राह्मणी के बाबत क्या चाल, वो मजाक उड़ाते, ब्राह्मणी के गले कुछ नहीं देखा क्योंकि तो ब्राह्मणी तो नहीं पहनती जनेऊ स्त्र तो पहन नहीं सकती आदमी ने इतनी जाति की है पुरुष ने इतना अहंकार किया है सदियों से और जिनको हम धार्मिक लोग कहते हैं उन्होंने भी वस्तुता उन्होंने ही स्त्री को मोक्ष नहीं स्त्री को वेद पढ़ने का हक नहीं स्त्री की गणना सूत्रों में एक तो सूद्रों की ही गणना गलत फिर स्त्रियों को भी सूत्रों में डाल दिया और स्त्री तुम्हारा आधा अंग जिस दिन तुमने स्त्री को मुक्ति का उपाय नहीं छोड़ा उस दिन का उपाय माप्त कर लिए क्योंकि तुम्हारे भीतर की स्त्री का क्या होगा तुम जिससे पैदा हुए अकेले पुरुष से तो पैदा नहीं हुए आधा हिस्सा तुम्हारे पिता से आया आधा तुम्हारी मां से आया तुम्हारे आधे अंग पिता के हैं आधे तुम्हारी मां के तुम्हारे भीतर पचास प्रतिशत स्त्री मौजूद है कहा जाओगे उससे कहा भागोगे किसी न किसी तरह तुम्हें अपने स्त्री और पुरुष दोनों को मुक्त करना होगा मनुष्य जाति के गर्त में गिरने के बड़े से बड़े कारणों में एक है कि आधी मनुष्य जाति को तो धर्म का कोई अधिकार ही नहीं रहा स्त्रिया जाए तो उनके लिए दूर ऊपर अलग छज्जा होता है जिस जिसपे पर पर्दा पड़ा होता है वहां बैठना पड़ता है मैंने सुना जब गोल्डा मेयर इसराइल में प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी भारत में इंदिरा इसराइल गई इंदिरा ने देखना चाहा चाहनागा यहूदियों का मंदिर जराइल के सबसे बड़े मंदिर में उन्हें ले जाया गया और सब तो नीचे थे मंदिर में ये दोनों स्त्रियां प्रधानमंत्री भी हो तो क्या होता है स्त्रियां यानी स्त्रियां इनको सीधे मंदिर में भीतर तो ले जाया नहीं जा सकता इंदिरा जब लौटी दिल्ली में किसी ने पूछा कि संस्मरण जराइल में क्या क्या देखा उन्होंने कहा कि और तो सब ठीक देखा एक बात अजीब देखी कि इसराइल में आम जनता तो मंदिर में सीधे प्रार्थना करती प्रधानमंत्री ऊपर छज्जे पे प्रार्थना करते उनको पता नहीं कि ये स्त्री की वजह से छज्जे पे बैठाया गया प्रधानमंत्री की वजह से नहीं जैन कहते स्त्रियों का कोई मोक्ष नहीं स्त्री पर्याय से मर के स्त्रियों को पहले पुरुष होना पड़ेगा फिर मोक्ष हो सकता है मोक्ष सिर्फ पुरुष का हो सकता है इसलिए पलटू मजाक उड़ाते हैं ब्राह्मण तो भय जने को पह के बामनी के गले कुछ नहीं देखा आधी सुदृढ़ रहे घर के बीच में तब तो इसका मतलब हुआ कि स्त्री तो शुद्ध हो गई क्योंकि वो शुद्र ही नहीं पहन सकते हैं जनेऊ और स्त्री भी नहीं पहन सकती आधी सुदृण रहे घर के बीच में करे तुम खाओ यह कौन लेखा और वो भोजन बनाती और तुम भोजन करते हो यह किसान कौन सा हिसाब चल रहा शूद्र का किया हुआ भोजन कर रहे हो और ब्राह्मण बने बैठे हो कुछ तो शर्म खाओ शेख की सुन्नती से मुसलमानी भाई खतरा होता मुसलमान तो शेख की तो सुन्नती हो जाती खतरा हो गया इसलिए मुसलमान हो गए वो पूछते लेकिन सिखानी के बाबत क्या ख्याल है इसका खतना तो हुआ नहीं ये तो मुसलमान है नहीं खतने के बिना तो कोई मुसलमान हो नहीं सकता खतना तो बिल्कुल जरूरी है आधी हिंदुअन रहे घर के बीच में और ये जो सेखानी ये तो हिंदू हो गई क्योंकि इसका खतना कभी हुआ नहीं आधी हिंदुअन रहे घर के बीच में पलटू अब दो हिंके मारू मेखा खा पलटू कहते हैं कि पलटू समझदार की बात तो ये है कि दोनों को समाप्त करके ऊपर उठो स्त्री पुरुष के भेदभाव को मिटा के ऊपर उठो तुम्हारे भीतर दोनों को समाप्त करके पलटू अब के मारू मेखा जब तुम्हारे भीतर न स्त्री बचे न पुरुष बचे जब दोनों मिल जाएं, तब तीसरे का जन्म होता है तुरु ले मुर्दा को कब्र में गाड़ते हिंदू ले आग के बीच जारे पूरब वे गए वे पक्षू को दो हैं तारे पलटू कहते कि तुरुक मुर्दा को कब्र में गाड़ते मरे मराए को गाड़ों की जलाओ क्या फर्क पड़ता है मुर्दे को गाड़ा तो खाख हो जाएगा जलाओ तो खाक हो जाएगा इन बातों से बड़ी झंझटें खड़ी कर रहे हो इन बातों से सोच रहे हो बड़ा धर्म का भेद हो रहा है तुरु ले मुर्दा को कब्र में गाड़ते हिंदू ले आग के बीच जा रहे पूरब वे गए हैं वे पछु तारे कहते पलटू के दोनों बेवकूफ हैं दोनों बुद्धिहीन है ज़र्थी खाक तार रहे ज़र्थी धूल के साथ उलछे हैं प्रपंच में पड़े वे पूजे पत्थर को कवर में पूजते भटक कई मुएदे सीस मारे ये मूर्ति को पूछते पत्थर को और मुसलमान मूर्ति के खिलाफ लेकिन कब्र को पूछता है और कब्र भी पत्थर से बनी फर्क क्या है वे पूजे पत्थर को कब्र में पूछते भट चाणों मौजूद है परमात्मा प्रतिपल पल तरफ जीवंत के रूप में मौजूद है मुर्दों की पूजा करोगे मुर्दे हो जाओगे जैसी पूजा करोगे वैसे ही हो जाओगे जिसकी पूजा करोगे वही हो जाओगे अगर दुनिया में इतने मुर्दे चलते फिरते दिखाई पड़ते तो उसका कारण यही है कि मुर्दों की पूजा करते करते जीवन के साथ संबंध जोड़ो दास पलटू कहे साहिब है आपने वो परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा आपने समझ बिन दो हारे मुसलमान और हिंदू अपनी खुद की समझ न होने के कारण हार गए अपनी समझ चाहिए न तो कुरान तुम्हारी समझ जीवन को खुली आंख से देखो पर्दे हटाओ संस्कारों के द्वार खोलो अपनी समझ को जगाओ अपनी समझ ही काम आएगी दास पलटू कहे साहेब है आप में आपनी समझ बिन दोनों हारे संतन के बीच में टेढ़ रहे मठ बांधी संसार रिझावते और पंडित पुरोहित मुल्ला मौलवी है संतों के पास जाने से डरते संतों का नाम उन्हें घबराता है संतों के पास भी ले जाओ तो वहां आकर के खड़े हो जाते यही संत के बीच में टेढ़ रहे वहां तो बिल्कुल खड़े हो जाएंगे अडिक वहां झुक ना सकेंगे मठ बांध संसार रिझावते मठ मंदिर बनाएंगे और संसार को झूठे प्रलोभन देंगे स्वर्ग के प्रलोभन या नरक के भय लोगों को फंसाएंगे दस बीस शिष्य परमोध लिया और ये दुनिया कुछ ऐसी है कि यहां मूल से मूल आदमी भी दस दसवीं शिष्य पा सकता है इसमें कुछ अड़चन नहीं है यहां इतने एक से एक पहुंचे हुए मूल पड़े कि अगर तुमने तय कर लिया तो तुम्हें भी 10-20 बीस मिल जाएंगे इसमें कोई आसन नहीं है इसमें आसन ही क्या है सबसे वह गोल धरावते फिर वो 10-20 उनके पैर दाबने लगे फिर दूसरों में भी सनक चढ़ती बीमारियां छूत की होती लगने लगती दूसरों में भी कि जब दस बीस पैर दाब रहे हैं तो कुछ होगा आदमी इतना बंदर जैसा है बंबई में मैं मृदुला के घर में मेहमान था दो सज्जन मुझे मिलने आए थे जो मुझे वर्षों से जानते हैं और हमेशा आते थे कुछ नए नहीं, नहीं थे कम से कम दस साल से निरंतर मुझे मिलने आते जब भी मैं बंबई होता कभी उन्होंने एक पैसा मेरे चरणों में नहीं रखा था कोई बात एक नए सज्जन मुझे मिलने आए ये दोनों बैठे थे उन नए सज्जन ने जल्दी से आके चरण छुए सौ रुपए का एक नोट निकाल के मेरे पैर में रख। मैं तो चकित हुआ वो जो दो बैठे थे जो दस साल से आते थे उन ने भी जल्दी से सौ सौ के नोट निकाल के मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया इन्होंने रखा यह नए इनके में लौटा नहीं जा रहा था मगर ये तुम्हें क्या हो गया छूट की बीमारियां लगती एक आदमी खांसने लगे यहां अनेक की आध नकल ची तुम एक से बना लो वो एक आध दस बीस को ले आएगा पलटू कहते हैं दस सिर्फ शीर्ष लिया सबसे वह गोल धरावते हैं संतन की काट के जोर जोर के आप बनावते कुछ अपना अनुभव नहीं है कुछ अपना साक्षात्कार नहीं दूसरों की उधार बाते उन्हीं को दोहराते अपनी आंख नहीं वेद का उद्धरण दे सकते और कुरान की आयत दोहरा सकते लेकिन न वेद का कोई मूल्य है ना कुरान का कोई मूल्य है जब तक, तक तुम्हारे भीतर वेद का जन्म तब तक, तक तुम दोहरा सकते हो कितनी ही शुद्ध भाषा में दोहराओ तुम्हारे दोहराए का मूल्य दो कोड़ी भी नहीं अगर तुम्हें अपना अनुभव हो और संस्कृत भी ना आती हो और अरबी भी ना आती हो और तुम्हें भाषा का भी कोई ठीक पता ना हो व्याकरण भी ना आती हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें अनुभव हुआ तो तुम्हारी टूटी फूटी भाषा में तुम्हारे तुतलाने में भी परमात्मा की झलक होगी पांडित से कोई संबंध धर्म का नहीं अनुभव से पलटू कोष चारिचार गिरदने जी सोई चक्रवर्ती कहलावते और पलटू कहते बड़ा मजा चल रहा दो चार कोष में दस बीस भक्त मिल गए हैं वो चक्रवर्ती हो गए पित हो गए पलटू ये कह रहे हैं कि इन छोटी छोटी बातों में मत उलझ जाना और इन छोटे छोटे दुकानदारों में मत उलझ जाना अगर हिम्मत हो तो किसी से विवाह रचाना जिसको सत्य मिलाओ अगर हिम्मत हो तो किसी आंख वाले के साथ आंखें मिलाना अगर हिम्मत हो तो किसी हिम्मतवर से दोस्ती गांठना उस दोस्ती का कोई परिणाम हो सकता है उससे क्रांति आ सकती है बुझे भी जल दिए क्या खोता है तुम एक जलते दिए हजार दिए जला लो जलते दिए का कुछ नहीं खोता है। ऐसा थोड़ी कि हजार दिए जला लिए तो जला हुआ दिया अब गरीब हो गया क्योंकि हजार दिए जल गए लेकिन हजार दियों को कितना मिल गया ये तो सोचो ये मजा तो देखो जलते का कुछ भी नहीं खोता बुझे को कितना मिल जाता है जलता हुआ दिया कौन जिसके पास अपनी रोशनी हो और हमारी अड़चन यही है कि रोशन आदमी को हम नहीं पहचान पाते क्योंकि रोशन आदमी अपनी भाषा बोलता है और हम संप्रदाय की भाषा पहचानते संप्रदाय की भाषा का मतलब होता अगर तुम हिंदू हो तो मेरे साथ तुम्हारा संबंध न जुल सकेगा अगर तुमने ये सोचा कि मैं यहां वेद को दोहरा रहा हूंगा और अंधे की तरह वेद में जो कुछ कहा है सबको ठीक कहूंगा तो तो फिर मुझसे संबंध न जुल सकेगा मैं हिंदू नहीं हूं मुझे वेद के साथ कुछ लेना देना नहीं अगर कभी मैं वेद की किसी बात को सच भी कहता हूं तो इसीलिए कि वो मैंने अनुभव की बात तो मैं अपनी ही सच कहता हूं वेद में भी लिखी है इसलिए वेद का भी उदाहरण दे देता हूं लेकिन वेद में लिखे होने के कारण वो सच नहीं मेरे अनुभव में आई है इसलिए सच और जो मेरे अनुभव में आया है और वेद में उसके विपरीत लिखा है वो गलत है वो पंडित वो जो सांप्रदायिक वृत्ति का आदमी वेद सही ही है और कोई कसौटी नहीं वेद में है इसलिए सही है बुद्ध ने कहा है अपने शिष्यों को कि तुम जब तक मेरी बात मत मान लेना जब तक कि तुम्हारे अनुभव में ना आ जाए मैं लाख कहूं सुन लेना समझ लेना मगर मानना मत मानना तो तभी जब तुम्हारे अनुभव में आ जाए और जब तुम्हारे अनुभव में आ जाएगी तभी सच होगी नहीं तो झूठ रह जाएगी मेरा सत्य मेरा सत्य तुम उसे दोहराओगे झूठ हो जाए लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती हमारे संस्कार हैं बंधे हुए अगर कोई मुसलमान मेरे पास आता है तो वो भीतर से अनजाने अचेतन मन से झांकता रहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो कुरान से मेल खाता या नहीं अगर खाता है तो ठीक अगर मेल नहीं खाता तो गलत कुरान तो गलत हो ही नहीं सकता यही अड़चन है कुरान 1400 साल पुरानी किताब है 1400 साल पुरानी भाषा है फिर मोहम्मद एक ढंग के आदमी थे मैं दूसरे ढंग का आदमी मेरी अभिव्यक्ति मेरी है उनकी अभिव्यक्ति उनकी है। अगर तुम मुझे मोहम्मद से जांचने चले तुम्हारा मुझसे कोई संबंध न बन पाएगा। अगर तुम मोहम्मद के भी पास गए होते और मुझसे तुमने मोहम्मद को जांचा होता तो मोहम्मद से भी कोई संबंध नहीं बन सकता था इसलिए मैं तुम्हें यह भी आगाह कर दू कि मेरे चले जाने के बाद तुम मेरे आधार से किस तरह संत मौन भाव से सुनना और जो भी तुम सुनो जल्दी विश्वास कर लेने की कोई भी जरूरत नहीं ना अविश्वास करने की कोई जरूरत है दोनों एक जैसे कुछ लोग सुनते ही से विश्वास कर लेते और कुछ लोग सुनते ही से अविश्वास कर लेते ये दोनों ही बातें जल्दबाजी की ना विश्वास की जल्दी करो ना अविश्वास की अनुभव लो सारी ऊर्जा अनुभव में लगाओ तुमने मेरे से कोई बात सुनी अब तुम परखना इसको अपने अनुभव में अगर अनुभव कह दे कि ठीक तो ठीक अनुभव कह दे गलत तो किसी ने भी कहियो किसी बुद्ध पुरुष ने कहियो कोई मूल्य नहीं रखती अंततः तुम्हारा अनुभव ही निर्णम का साखंड के खिलाफ बोले ही जरूरी है क्योंकि पाखंड के कारण ही प्रेम खो गया तुम्हारी पूजा मंदिरों में भटक गई है और मस्जिदों में भटक गई है और तुम्हारा बोध शास्त्रों में उलझ गया है इसलिए मजबूरी है पलटू दास जैसे संतों को कि उन्हें शास्त्र के खिलाफ बोलना पड़ता पंडित के खिलाफ बोलना पड़ता मौलवी के खिलाफ बोलना पड़ता ब्राह्मण और शेख के खिलाफ बोलना पड़ता उन्हें खिलाफ बोलने में कोई रस नहीं है बोलना पड़ता इसलिए कि ये जगह है जहां तुम उलझ गए हो, तुम इनसे मुक्त हो सको इसलिए ऐसा बोलना पड़ता प्रेम के शास्त्र को कोई खिलाफत नहीं बीमारी से है, दिल की धड़कन से हम आहंगे यू मौजे नसीम जैसे उस शोक का पैगाम में बफा लाई है जिस बेहसरत कदा ये का होता था गुमा अब वो दिल मरकजे सद जलवाये रानाई है आई है मुजदाये अनवारे मर शरत लेकर ये जो गर्दू मस्त घटा छाई है रक्स करते हैं तसवर में नजारे क्या क्या दिल को क्या क्या हब से अंजुमन आराई है भक्त तो कहता है वसंत छाया है उसे कहां विवाद है भक्त तो कहता है वसंत छाया है वियोग का रोग मिट गया आरोग का समाप्त हो गया मिलन का स्वास्थ्य घटा है दिल की धड़कन से हम आहंग हैं यू मौजे नसीम और दिल धड़क रहा है आनंद से हवाओं में बड़ी उत्फुल्लता है जैसे उस शोक का पैगाम में बफा उस प्यारे की खबर लेके हर हवा की लहर आ रही जिस पे हसरत यास का होता था गुमा अब वो दिल मरक जैसद रानाई है जहां सोचते थे कि कभी फूल ना खिलेंगे उस मरुस्थल में आज फूल खिले जहां संदेह होने लगा था कि रात कभी ना टूटेगी वहां सुबह हुआ है घटा छाई और हम तो सोचते थे ये अंधेरी काली घटा है आज ये बात नहीं आज ये मस्त घटा है और उल्लास और प्रकाश के पुंज की शुभ्र सूचना लेकर आई इस अंधेरी घटा के पार भी सूरज झांक रहा है आई है मुजदा अनवारी मरसरत लेकर यह खबर लेके आई है उल्लास की प्रकाश के पुंज की कि सूरज पीछे है आता ही है ये जो गर्दूप से मस्त घटा छाई रक्स करते हैं तसवर में नजारे क्या क्या कहां फुर्सत है प्रेमी को कि विवाद न पड़े रक्ष करते हैं तस्वर में नजारे क्या क्या दिल को क्या क्या हब पे अंजुमन आ रहा यहां तो दिल फुर्सत है लेकिन फिर भी भक्तों को भी कुछ कठोर बातें कहनी पड़ी तुम्हारे कारण क्योंकि तुम ऐसी जगह उलझ गए हो कि अगर तुम्हें वहां से न तोड़ा जाए तो तुम ठीक जगह पहुंच ही ना सकोगे दिल है वजद में सरसार बेखुदी में रखा है।, है आज जाम में साकी, आज जाए मैं भर दे दिल गुदाजे पिना की लज्जतों का ख्वाहा है जो टूट जाता है हर खिजा की योरिस का देख फिर गुलिस्ता में जोर से बहारा है आज उलंग जाहे जश्न दिल की मदह हर अदा सितमगर की कैफियत बदामा है आसिकी की दुनिया में दैर क्या हरम कैसा यहाँ फकत मोहब्बत है कुफर है न ईमा है दाद दे मुझे वाइज तुझ को बातों बातों में जिस जगह पर ले आया खुए मैं फरोसा है आसकी की दुनिया में दैर क्या हरम कैसा प्रेम की दुनिया में कहा कोई मंदिर है कहा कोई मस्जिद स्की की दुनिया में दैर क्या हरम कैसा यहां फकत मोहब्बत है कुफर है न ईमा है न यहां कोई काफिर है और न यहां कोई मुसलमान यहां तो सिर्फ मोहब्बत है यहां फकत मोहब्बत दादे मुझे वाइज तुझ को बातों बातों में जिस जगह पर ले आया कुए मैं फरोसा है संतों ने अगर कभी खंडन किया तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें तोड़ उन जगह से जो गलत है खंडन किया तो मंडन के लिए अगर किसी बात को गलत कहा तो सिर्फ इसलिए कि ताकि सही तुम्हें दिखाई पड़ सके गलत को गलत की तरह देख लेने पर सही को देखने की सुविधा बनती अन्यथा भक्तों को, को कोई विवाद नहीं है कोई शास्त्रार्थ नहीं उन्हें कोई रस नहीं है मंदिर में कोई झगड़ा है ना से कोई न उन्हें फिक्र है कि तुम काफिर हो हिंदू तो ठीक इतना ही ख्याल रहे कि प्रेम में रहो और तुम्हारे जीवन में आनंद है परमात्मा के प्रेम की मदहोशी है तो बस ठीक फिर तुम काबा जाओ कि कैलाश कुछ अंतर नहीं पड़ता फिर तुम कहीं भी रहो कैसे भी रहो किसी वेश में किसी देश में किसी रंग ढंग में सब चलेगा मगर दो बातें ख्याल कर लेना परमात्मा के लिए प्रेम हो और परमात्मा के लिए आनंद हो नाचता हुआ प्रेम हो उत्फुल्ल प्रेम हो कमल की तरह खिला हुआ प्रेम हो फिर सब अपने आप ईमाए दाद दे मुझे वायज तुझको बातों बातों में जिस जगह पर ले आया खूह मैं परोसा है अच्छा दिना तो